राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत थे प्राथमिक कक्षा के प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के लिए कार्यक्रम होली अरे भाई वाह क्या मजेदार त्यौहार है होली हां मजेदार तो है ही इस दिन चारों ओर खुशी का माहौल जो होता है अरे माहौल क्यों नहीं होगा वो तो होगा ही होली के दिन अबीर गुलाल और रंग डालकर हम सभी तो वातावरण को रंगीन बनाते हैं होली के अवसर पर प्रकृति भी वातावरण को खुशनुमा और रंगीन बनाती है हैं प्रकृति भी वह वो, वो कैसे अरे भाई यह तो सभी जानते हैं कि होली का त्यौहार फरवरी या मार्च के महीने में होता है और यह ऐसा समय है जब ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा सर्दी इन्हीं दिनों फूल पूरी बहार के साथ खिले होते हैं सर्दियों में जो वृक्ष बिना पत्तों के ठूट की तरह हो जाते हैं ना वो भी इसी मौसम में छोटे-छोटे नए पत्तों से भर जाते हैं भाई बात तो तुम बिल्कुल ठीक कहती हो प्रकृति का ऐसा सुंदर दृश्य तो देखने लायक होता है हां सो तो है ही होली के आगमन तक फसलें भी पक जाती हैं खेतों में गेहूं जौ चना मटर तिलहन अरहर की पकी हुई फसल खड़ी देखकर किसान अपनी सफलता पर खुशी में झूमने लगते हैं नाचने लगते हैं लेकिन एक बात समझ में नहीं आई क्या बात समझ में नहीं आई इस त्यौहार का नाम होली ही क्यों इसके पीछे एक कथा है कथा हां अन्य कई त्योहारों की तरह होली के त्योहार से भी एक पौराणिक कथा जुड़ी है राजा हिरण्यकशिपु की कथा हिरण्यकशिपु नाम का एक बड़ा प्रतापी और अहंकारी राजा था वो चाहता था कि सारी प्रजा उसे ईश्वर माने और उसकी पूजा करे महाराज हिरण्यकशिपु की महराज हिरन्य कशपु की जै सुनो, सुनो, सुनो छोटे और बड़े सभी ध्यान से सुनो सभी लोगों को अंतिम चैतावनी दी जाती है कि आज से महराज हिरन्य कशपु के अलावा किसी और की पूजा करना अपराध मना जाएगा महाराज हिरण्यकश्यप के अलावा किसी और की पूजा करने वाले को मौत की सजा दी जाएगी सुनो सुनो सुनो छोटे और बड़े सभी ध्यान से सुनो हमने तो पहले समझ लिया था किया करना एक अपेय नहीं लेकिन लेकिन दोस्था दोस्था लेकिन, लेकिन लेकिन भाई अब क्या होगा अब तो सारी प्रजा को हिरण्यकश्यप की ही पूजा करनी पड़ेगी हां उसी को ही ईश्वर मानना होगा महाराज हिरण्यकश्यप का अहंकार तो बढ़ता ही जा रहा है हां लेकिन सुना है महाराज का अपना बेटा प्रह्लाद ही उनका विरोध कर रहा है ठीक सुना है भाई वो अपने पिता को ईश्वर मानने से इंकार करता है और इसलिए उनकी पूजा नहीं करना चाहता उसके चाहने ना चाहने से क्या होगा आखिर है तो बच्चा ही मगर सुना है कि पिता की पूजा न करने पर उस पर भी अत्याचार किए जा रहे हैं गो गो। अब क्या होगा क्या होगा वाह ऐसा अत्याचार भगवान इसकी रक्षा करे बड़ा निर्दयी राजा होर अत्याचारी राजा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को जिंदा आग में जलाने का फैसला कर लिया उफ कितना निर्दयी राजा था लेकिन प्रजा ने क्या इस बात का विरोध नहीं किया प्रजा ने उसे बहुत समझाया परंतु हिरण्यकश्यप अपने फैसले पर अटल रहा और फिर एक दिन प्रहलाद को जिंदा जलाने के लिए चिता तैयार करवाई गई प्रहलाद की एक बुआ थी होलिका उसे वरदान प्राप्त था कि वो आग से कभी नहीं जलेगी महाराज हिरण्यकश्यप ने फैसला किया कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठेगी इससे होलिका तो जलेगी नहीं मगर प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा तो क्या होलिका प्रहलाद को लेकर चिता पर बैठ गई क्या प्रहलाद भस्म हो गया अरे सुनो तो सही फिर जानते हो क्या हुआ क्या होगा भगवान प्रहलाद की रक्षा करता है प्रहलाद की रक्षा करता है वो चिता पर चल जाएगा अरे अरे आश्चर्य वो देखो आगा। अरे अरे यह क्या भाग्त प्रलाद जलती चिता में से मुस्कुराता हूँ वह बाहर आ रहा है हाँ भाईया और वो देखो होलीका खुद जल रही है निर्दाई होलीका ने प्रलाद को जलाने का जो दुष कर्म किया उसका तो ऐसा फल मिलना ही चाहिए हाँ, था हाँ, और चाहिए। क्या यही तो उसका दंड है इसे तो अन्याय पर न्याय की विजय समझो विजय ये तो अच्छा हुआ कि भक्त प्रहलाद बच गया और दुष्ट होलिका जल गई यही तो है विजय तो सत्य की होती है भक्त प्रहलाद की जय भक्त प्रहलाद की जय भक्त प्रहलाद और प्रहलाद की इसी विजय के उपलक्ष में हर वर्ष पूर्णिमा के दिन होलिका के पुतले को जलाया जाता है हां असत्य और अन्याय पर सत्य और न्याय की इस विजय की उपलक्ष में ही होली जलाई जाती है और उसके दूसरे दिन लोग रंग डालकर खुशियां मनाते हैं आखिर वो भी क्यों ना भेदभाव भुलाकर और मिलजुलकर त्यौहार मनाना ही तो होली की खास बात है होली है लेकिन भाई ब्रज की होली का तो कह नहीं क्या वहां इसे विशेष धूमधाम से मनाया जाता है अच्छा हां लेकिन ऐसा क्यों अरे ये तो सभी जानते हैं कि ब्रज कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है हां हां और उन्होंने पूतना नामक राक्षसी का वध किया था अच्छा लेकिन क्यों कहते हैं पूतना नाम की एक राक्षसी थी वो भोली भाली जनता को खूब सताया करती लोग उसके अत्याचारों से बहुत परेशान थे तब तब कृष्ण भगवान ने लोगों की रक्षा करने के लिए पूतना नाम की उस राक्षसी को मार डाला इससे तो लोग बहुत खुश हुए होंगे हां खुश तो बहुत हुए और मजे की बात तो यह है कि कृष्ण भगवान ने पूतना नामक राक्षसी को भी पूर्णिमा के ही दिन मारा था इसीलिए ब्रज में पूतना राक्षसी के वध की खुशी में और भी धूमधाम से होली मनाई जाती है aur holi ke avsar par gaaye jaane wale brast ke geet to desh bhar mein bade chaav se sune aur gaaye होली अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आलेख भगवानदास वधवा कलाकार सुचित्रा गुप्ता सोमनाथ नागर दिनेश वर्मा सतीश महाजन गीता वर्मा और रही सिद्दीकी विषय संयोजन स्वर्ण गुप्ता ध्वन्यांकन उपेंद्रनाथ और भूषण गजभिए प्रस्तुतकर्ता वंदना निगम परियोजना निर्देशन Doctor LG Sumitra